श्री गर्गसहिता विश्वजीत खंड तीसवा अध्याय रम्यक वर्ष में कलंक राक्षस पर विजय नए श्रेयस वन मानवी नगरी तथा मानव का दर्शन श्राद्धदेव मनु द्वारा प्रद्युम्न की स्थिति श्री नारद जी कहते हैं राजन इस प्रकार हिरण्यमय खंड पर विजय पाकर महाबली प्रद्युम्न देवलोक की भांति प्रकाशित होने वाले रम्यक वर्ष में गए उसका सीमा पर्वत साक्षात गिरिराज नील है उसके उत्तरवर्ती काले देश में भयंकर नाथ से परिपूर्ण भीमनादिनी नाम की नगरी है वहाँ काल नेमी का पुत्र कलंक नाम का राक्षस रहता था जो त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी से डरकर युद्ध भूमि से भाग आया था वह लंकापुरी से यहाँ आकर राक्षसों के साथ निवास करता था उसने दस हजार राक्षसों के साथ यादवों से युद्ध करने का निश्चय किया काले रंग का वह राक्षसराज राज गधे पर आरूढ़ हो यादव सेना के सामने आया यादवों और राक्षसों में घोर युद्ध होने लगा प्रमो प्रघोष गात्रवान सिंह बल प्रबल उध्व सह ओज महाशक्ति तथा अपराजित लक्ष्मणा के गर्भ से उत्पन्न हुए श्री कृष्ण के ये दस कल्याण स्वरूप पुत्र तीखे और चमकीले बाणों की वर्षा करते हुए सबसे आगे आ गए जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं उसी प्रकार उन्होंने बाण द्वारा राक्षस सेना को तहस नहस कर दिया उनके बाणों से अंग छिन्न भिन्न हो जाने पर वे रण दुर्मद राक्षस मदमत्त हो जादव सेना पर त्रिशूलों और मुद्गरों की वर्षा करने लगे उस समय राक्षस कलंक हाथियों तथा रथियों को चबाता हुआ आगे बढ़ा वह घोड़ों और अस्त्र शस्त्रों सहित मनुष्यों को तत्काल मुंह में डाल लेता था हौदों रत्न झूलों तथा घंटानाद से युक्त हाथियों को पैरों की ओर से उठाकर बलपूर्वक आकाश में फेंक देता था तब श्रीहरि के पुत्र प्रभोस ने कपिन्द्रास्त्र का संधान किया उस बाण से साक्षात वायुपुत्र बलवान हनुमान प्रकट हुए उन्होंने जैसे वायु रुई को उड़ा देता है उसी प्रकार उस राक्षस को आकाश में सौ योजन दूर फेंक दिया तब हनुमान जी को पहचान कर राक्षस राज कलंक ने गर्जना करते हुए लाख भार की बनी हुई भारी गधा उनके ऊपर फेंकी हनुमान जी वेग से उछले और वह गधा भूमि पर गिर पड़ी उछलते हुए राज ने बार-बार टेढ़ी करते हुए कलंक को एक मुक्का मारा और उसका किरीट ले लिया तब कलंक ने भी उस समय उन्हें मारने के लिए अपना त्रिशूल हाथ में लिया किंतु वे कपिंद्र हनुमान वेग से उछलकर उसकी पीठ पर कूद पड़े और दोनों हाथों से पकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया फिर वैदुर्य पर्वत को ले जाकर उसके ऊपर डाल दिया पर्वत के गिरने से उसका कचूमर निकल गया उसके सारे अंग चूर चूर हो गए और वह मृत्यु का ग्रास बन गया उस समय शंख ध्वनि के साथ जय जयकार होने लगी और साक्षात हनुमान भगवान हनुमान वहीं अंतर्ध्यान हो गए देवताओं ने प्रद्युम्न पर फूलों की वर्षा की फिर अपनी सेना से घिरे हुए महाबाहु प्रद्युम्न मनु की स्वर्णमयी मनोहारिणी नगरी में मनो गए वहाँ नैश्रेयस नामक वन था जो कल्प वृक्षों तथा कल्पलताओं से घिरा हुआ था हरी चंदन, मंदार और उस वन की बढ़ाते थे। संतान वृक्ष के पुष्पों की सुगंध से मिश्रित वायु उस वन में सुहास फैला रही थी केतकी चंपा चंपलता और कूटज पुष्पों से परिसेवित वह वन माधवी लताओं के पुष्प फल समन्वित समूह से व्याप्त था कलरों करते हुए विहंगमों के वृंद से वह वन वैकुंठ लोक सा सुंदर प्रतीत होता था वहाँ चारुधि नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत था जिसकी लंबाई पाँच सौ योजन थी राजन उस पर्वत के निचले भाग का विस्तार सौ योजन का था नरकोकिल कोकिलाए मोर सारस तोते चकबे चकोर हंस और दात्योह अर्थात पपीहा नामक पक्षी वहां कलरव करते थे सभी ऋतु ऋतुओं के फूलों की शोभा से सम्पन्न व नर्सरियवन वन नंद, नंदन वन को तिरस्कृत करता था मिथिलेश्वर वहां मृगों के बच्चे सिंहों के साथ खेलते थे निवले सर्पों के साथ वैर वैरवीहीन होकर रहते थे वहां भ्रमरों के गुंजारों से युक्त दस हजार सरोवर थे जिनमें दीप्यमान श्रतदल और सहस्त्र कमल शोभा दे रहे थे इधर उधर सब और वर्तमान वह सुंदर वन मूर्त्यमान आनंद सा जान पड़ता था सर्वज्ञ विद्वान प्रद्युम्न ने उस वन की शोभा देखकर निकले हुए नागरिकों से यह अभिष्ट प्रश्न पूछा प्रद्युम्न बोले हे पवित्र शासन में रहने वाले लोगों यह रमणीय नगरी किसकी है और यह अद्भुत वन भी किसका है आप लोग विस्तारपूर्वक सब बात बताएं उन लोगों ने कहा नरेश्वर वह मनु जो इस समय रमणीय मानव पर्वत पर मत्स्यावतारधारी भगवान नारायण हरि की आराधना में लगे हैं और यहां सदा निवास करने वाले मत्स्य भगवान की वंदना पूर्वक बड़ी भारी तपस्या करते हैं उन्हीं की यह रमणीय नगरी है और उन्हीं का यह नयेस्वन है यहाँ की भूमि और यह पर्वत दोनों वैकुंठ लोग से लाए गए हैं आप सब राजा जो इस पृथ्वी पर विराजमान हैं इन्हीं वस्वत मनु के वंशज हैं चाहे वे सूर्य वंश के हों या चंद्र वंश के श्री नारद जी कहते हैं राजन समस्त क्षत्रियों के उनवृद्ध प्रपृतामह श्राद्धदेव मनु का परिचय पाकर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न बड़े विस्मित हुए लोगों की बात सुनकर तत्काल भाइयों से तथा अन्य यादवों से घिरे हुए प्रद्युम्न ने मानो गिरी पर चढ़कर भगवान श्राद्ध देव का दर्शन किया वे सौ सूर्यों के समान तेजस्वी जान पड़ते थे और अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे वे महायोग में राजेंद्र शांत स्वरूप थे महाराज वे, वे वेदव्यास और सुख आदि से तथा वशिष्ठ और बृहस्पति आदि से परस्पर श्रीहरि का यश सुनते थे यादवों के साथ प्रद्युम्न ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और वे उनके सामने खड़े हो गए श्रीहरि के प्रभाव को जानने वाले मनु ने उन्हें उठकर आसन दिया और गदगद वाणी में इस प्रकार कहा मनु बोले वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप से प्रकट आप भक्तजन प्रतिपालक प्रभु को नमस्कार है आप ही अनाधि आत्मा तथा अंतर्यामी पुरुष हैं आप प्रकृति से परे होने के कारण सत्वादि तीनों गुणों से अतीत हैं प्रकृति को अपनी शक्ति से वश में करके गुणों द्वारा श्रेष्ठ विश्व की सृष्टि पालन और संहार करते हैं अतः अज्ञान कल्पित इस प्रपंच को सब ओर से छोड़कर इस संपूर्ण जगत को मन का संकल्प मात्र जानकर माया से परे जो निर्गुण आदि पुरुष सर्वज्ञ सबके आदि कारण अंतर्यामी एवं सनातन परमात्मा है उन्हें आपका मैं आश्रय देता हूँ जो इस विश्व के सो जाने पर भी जागते हैं जिन्हें जगत के लोग नहीं जानते जो सत से परे सर्वश्रेष्ठा एवं आदि पुरुष हैं जिन्हें अज्ञानी जन नहीं देख पाते जो सर्वथा स्वच्छ शुद्ध बुद्ध स्वरूप हैं उन आप परमात्मा का मैं भजन करता हूँ जैसे आकाश घट से अग्नि काष्ठ से तथा वायु अपने ऊपर छाए हुए धूल कणों से लिप्त नहीं होते उसी प्रकार आप समस्त गुणों से निर्लिप्त हैं जैसे स्फटिक मणि दूसरे दूसरे रंगों के संपर्क से उस रंग की दिखाई देने पर भी स्वरूपतः परम उज्वल है उसी प्रकार आप भी परम विशुद्ध हैं व्यंजना लक्षणा अथवा अभिधा शक्ति से वाणी के विभिन्न मार्गों से तथा परायण दयाकरणों द्वारा भी परमार्थ पद का सम्यक ज्ञान नहीं प्राप्त किया जाता साधु वाचार्थ एवं उत्तम ध्वनि के द्वारा भी जिसका बोध नहीं हो पाता वही ब्रह्म लौकिक वाक्यों द्वारा कैसे जाना जा सकता है जिसे पृथ्वी पर कुछ लोग मीमांसक कर्म कहते हैं कुछ लोग न्यायिक कर्ता कहते हैं कोई काल कोई परम योग और कोई विचार बताते हैं उसे ही वेदांत वेत्ता ज्ञानी पुरुष ब्रह्म कहते हैं जिसे इस लोक में कालज गुण ज्ञानेन्द्रियाँ चित्त मन और बुद्धि नहीं छू पाती है जहां अहंकार और महतत्व की भी पहुंच नहीं है तथा वेद भी जिसका वर्णन नहीं कर पाते वह परब ब्रह्म है जैसे चिंगारियाँ अग्नि में प्रवेश करती है उसी प्रकार सारे तत्व उस परब ब्रह्म में ही विलीन होते हैं जिसे संत लोग हिरण्य परमात्म तत्व और वासुदेव कहते हैं ऐसे ब्रह्मस्वरूप आप ही पुरुषोत्तम हैं यह जानकर मैं सदा असंग भाव से विचरण करता हूँ श्री नारद जी कहते हैं राजन मनु का यह वचन सुनकर उस समय भगवान प्रद्युम्न हरि मंद मंद मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी द्वारा उन्हें मोहित करते हुए से बोले प्रद्युम्न ने कहा महाराज आप हम क्षत्रियों के आदि राजा पितामह वृद्ध श्लाघनीय तथा धर्मधुरंधर हैं राजन हम लोग आपके द्वारा रक्षणीय तथा सर्वतः पालनी प्रजा हैं आप जो दिव्य तप करते हैं उससे जगत को सुख मिलता है आप जैसे साधु पुरुष परमात्मा श्री हरि के स्वरूप हैं अतः वे ही सदा ढूंढने योग्य हैं साधु पुरुष ही मनुष्यों के अंतकरण में छाए हुए मोहांधकार का हरण करते हैं सूर्यदेव नहीं नमस्ते नमः वा सुवाय नम शर्षणा अनादिरात्मा सांपत अनादिरात्माशस्वे र्गुणसी प्रकृते परम सदा वशीकृत बला प्रधानमं गुण सृज च चाशि विश्व ततो तथो विवेक सब मखिल चात्र मनोम जगत मयापरम निर्गुणमादिपुरश्यम पुषम सनातनम जागृतिस्म शनो वेद सत परम तम पश्य हि यज्जनो न पश्य स्वमल चजे भजे यथा पवनों न सज्जते घटे न काेन रजो भीरावृत तथा भावुण निर्मल वर्ण्यथाशाफिको बहुजल व्यंग्य नाम दक्षिण या चाग पदम स्फोटपरायण परम न ज्ञायते यदनिमेर सन् वाचेन केचित् च्य तद्रह्मतस्तु लौकिक वदचिभवि कर्म कर्ति येचिपरिवतत के वेदांतविदो विचार प्रवद्रह्मेत गुणा कालजा ज्ञने चिंतमनो न बुद्धय विसंति सर्वे महांडेदो वदतीपर विसंतिन देफुंगवत रगर्भम परमात्मत यदुदेव प्रवद्वां पुरुषोत्तमोत्तम मदा हम विचराम्य संगजी कहते राजन यो कहकर मनु को प्रणाम करके उनकी अनुमति ले परिक्रमा करके भगवान श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न स्वयं नीचे की भूमि पर उतर गए इस प्रकार श्री गर्ग सीता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुला सुसंवाद में मानव देश पर विजय नामक तीसवां अध्याय पूरा हुआ